विषय मावाच मीमा प्रसुक्ता संजीवयतरा स्वधस् श्रवण्वगा नो भगवते नीलांबुजश्यामल कमला सीता बां चारु चापम नमाम रघुवंशनाथ सच्चिदानंद विश्वत्पतवे पत्रश्य नुमा कुंदुदर गौरसुंदरमि कामी सिद् कारुमीक कारुमेकोचनि शंकर मनंगमोचनम गोस्पदीवीशम मशकी कृतराक्षसं रामायण महामालातनम वंदे अनिलज बंदों राधापद कमल अमल सकल सुखधाम जिनके प्रसन्नहित रह लालायत नित श्याम श्री राधे मेरी स्वामिनी मै जन्म जन्म मुहिदी दीजियो श्री वृंदावन बात जयं के तुलसी दास के प्रभु साह संवरिया तुलसीदास के राम अवधनाथ ब्रजनाथ सदा सदा में दास दासनू जब जब या जन्मू इस जग में पद पंकज के पास रहूँ हरे राम हरे राम अरे राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Hare Hare Rama Hare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 कृष्ण हरे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 के तुम्हें मन मंदिर में सद्भाव के पुष्प संजोया करू सुमनों के समूह सुसंचित कर सद स्मृति ताग पिरोया करू बलिहार राजेश हो प्रभु पह के मुखाम बुझ जोया करू प्रिय प्राण से भी पद पंक जो को दृव अश्रु की धार से धोया करूँ शुक से धोया करूं श्री राम कृष्ण भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय जय जय श्री सीता जय जय श्री श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव अनंत श्री संपन्न पूज्य पाद श्रद्धे श्री स्वामी जी महाराज परमादरणीय पूज्य चरण संत श्री हेमंत दास जी महाराज भक्ति धारा के अनुपम प्रवाहक परम स्नेही आदरणीय श्री विनोद अग्रवाल जी और इस रस वर्षा मैं आप्लावित होने वाले आप सब सुधी बंधु, श्रद्धा श्रद्धामयी माताओं आप सब के प्रति भगवत भाव से सादर प्रणाम और आपकी हार्दिकता और उदारता के कारण आपके माध्यम से आज के दिन पूज्य स्वामी जी सहित आप सबका जो मुझे स्नेह और आशीर्वाद मिला इसके लिए आपको बार बार साधुवाद जन्मदिन के दिन सबका आशीर्वाद मिले तो याचना हो ही जाती है मेरे मन में भी सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे आप सब की कृपा से भक्ति का वह सुख प्राप्त हो प्रार्थना यही है जिस दिल में भगवान से हम यही कहते हैं जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो राही न सही मंजिल की तरफ राही की तरफ मंजिल कर दो जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो राही न सही मंजिल की तरफ राही की तरफ मंजिल कर दो रंगलो अपने रंग में मुझको जिससे न कुसंग का रंग चढ़े दुनिया के प्रेम में पागल हूं अपना करके पागल कर दो मन में भी अनेक विकारों ने है डटकर डेरा डाल लिया और निश्चल मन से यदि प्रेम है तो जन का मन भी निर्मल कर दो और पाकर के आपकी भक्ति प्रभो रहते जो झूमते मस्ती में करुणा करके राजेश को भी उन मस्तों में शामिल कर दो राही न सही मंजिल की तरफ राही की तरफ मंजिल कर दो और यह कोई हम सफर नहीं है मगर हम सफर में हैं कोई हम सफर नहीं है मगर हम सफर में हैं और बतलाये क्या ठिकाना अभी रह गुजर में हैं और मंजिल ही ढूंढ लेती राजेश मुसाफिर को और सुनते हैं असर ऐसा तेरी मेहर में है तो वह कृपा मिले भक्ति का वह सुख मिले अभी पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से आते आते मंत्र सुना रसो वैसा वह रसस्वरूप है और देखो भगवान की जो हम मंगलमई कथाएं सुनते हैं उनमें संदेश भी यही मिलता है प्रेमत प्रगट हो ही, मैं जाना प्रेमत प्रेम की महिमा, महिमा कैसी अधिक हम लोग कथा सुनते हैं कि जनकपुर में अकाल पड़ गया बहुत दिन तक वर्षा नहीं हुई दुर्भिक्ष विदेहराज गुरुदेव के शरण में जाकर याचना करते हैं गुरुदेव ने कहा समस्या का समाधान तो हो सकता है और उपाय यह है कि आप महारानी मिलकर हल चलाएं अब यह कथा संदेश क्या देते जनकपुर में अकाल पड़ जाए मानसकार कहते हैं अकाल तो वहां पड़ता है जहां पाप की वृद्धि हो कलिकाल में है इसलिए कली बार ही बार दुकाल पड़े बिन अन्न दुखी सब लोग मरे लेकिन जनकपुर में तो पुर्नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता और कितनी अद्भुत बात कही पुनर नारी सुभग सुचि संत तन से सुभग है मन से सुचि है स्वभाव से संत है आचरण से धर्मशील है विचार से ज्ञानी है व्यवहार से गुणवान है फिर भी अकाल तो यह कथा मानो इस अकाल के बारे में नहीं किसी और अकाल के लिए संकेत कर रही है हम तन के स्तर पर सुंदर हों, मन के स्तर पर शुचि हों, स्वभाव से संत हों, आचरण से धर्मशील हों, विचार से ज्ञानी हों, व्यवहार से गुणवान हों। पर फिर भी वर्षा नहीं हो रही है इसका अर्थ यही है कि हमारे जीवन में कितनी भी विशेषताएं क्यों ना हो लेकिन भगवान की भक्ति के बिना वर्षा नहीं होती और रस युक्त जीवन नहीं होता भगवान की भक्ति वर्षा है वर्षा ऋतु लघुपति भगत भगवान की भक्ति ही वर्षा ऋतु है और यह कथा यह संदेश देती है कि जब तक भक्ति प्रकट नहीं होगी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 उसी मानस में हमें वह सावला सरकार मिलता है वर्षा बिना उसके नहीं हो सकती श्री बिंदु जी महाराज ने कहा दीघ बिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम श्याम है दिल में घनश्याम न होते तो ये बरसात न होती भक्ति प्रकट हो तो वर्षा हो और इसीलिए प्रश्न है कि भक्ति प्रकट कैसे हो गुरुदेव ने उपाय बताया महाराज जनक हल चलाएं। अब यह भी एक अद्भुत बात है। हल चलाना क्या है ऐसे तो कृषि कार्य में एक यंत्र विशेष का उपयोग करते हैं हल चलाना है पर कभी कभी लगता है कि कोई मामला उलझ जाए तो उसको हल करना यही तो हल चलाना है कहते इसको किसी तरह हल करो <laughs> माने विचार करो विचार अच्छा विचार का हल चलाए कौन चलाए का विदेह का देह भाव से ऊपर उठा हुआ कोई ज्ञानी पुरुष जब गुरुदेव की आज्ञा से सुमति की भूमि पर विचार का हल अकेले नहीं सुनैना जी के साथ और सुविशेषण है नयन के साथ और नेत्र का संबंध दृष्टि से है इसका अर्थ है ज्ञानी की नित्य सूक्ष्म दृष्टि जब कोई देह भाव से से मुक्त हुआ ज्ञानी पुरुष गुरुदेव के निर्देशन में सुमति की भूमि पर विचार का हल अपनी नित्य संगनी सूक्ष्म दृष्टि के साथ चलाता है तो कभी कभी हल्का फल घट से छू जाता है घट से टकरा जाता है और घट शब्द में श्लेष है घट घड़े को भी कहते हैं और घट हृदय को भी कहते हैं और उसी घट से सीता जी का जन्म हुआ का घट से माने हृदय से ही भक्ति का जन्म होता है अच्छा विचारों को लेकर खोपड़ियां तो बहुत टकराती है लेकिन उसका नाम ही खोपड़ी पड़ी है खो दिया है इसीलिए तो पड़ी है खो दिया है इसीलिए पढ़ी है अच्छा और रामचरितमानस में अद्भुत संकेत है रावण दस खोपड़ी का आदमी अच्छा वह है श्री सीता जी का हरण करता है ये जितने खोपड़ी वाले हैं ये भक्ति का हरण करते हैं इनके यहाँ भक्ति प्रकट में भक्ति का हरण करते अच्छा रावण सीता जी से कहता क्या है वह कहता है कि राम जी की जगह हमें स्वीकार कर लो ये जितने खोपड़ी वाले हैं ये भक्ति का हरण करके यही तो कहते कि भगवान की जगह हमें स्वीकार कर लो और इसीलिए भक्ति। एक एक बार आदमी जा रहा था, बड़े भाव से भरा हुआ मंदिर में पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि सिद्धांत को जब भाव का बल मिले तब जीवन रूपांतरित होता है और जहां भाव का बल नहीं को सिद्धांत है तो भी ठीक नहीं और सिद्धांत के बिना भा भक्ति भी भावुकता हो जाती है पर एक व्यक्ति बड़े भाव से जा रहा दिया जलाकर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भगवान शंकर के मंदिर में दिया जलाएंगे भगवत भाव से भरा हुआ है रोमांचित है रास्ते में एक बहस करने वाला मिल गया कहाँ जा रहा है कहा कि मंदिर का, है का मंदिर मकान है उसमें क्या है कहा कि भगवान अरे नहीं तुम्हारे भगवान ने तुम्हें बनाया तुमने थोड़ी भगवान को बनाया ये तो तुम्हारा बनाया कहा से कहा ये मिल गया बहस करने वाला ये तो उसने कहा तो तुम बताओ क्या करें कहा विचार करो विचार का क्या विचार करें अब मंदिर जाने वाले को रोक लिया भक्ति करने वाले को रोक लिया कहे विचार करो का क्या विचार करें यह विचार करो इस डी में ये ज्योति कहां से आई अब वो ज्योति का विचार करे तो उसने कहा कि अगर मैं कहूँगा कि माचिस की तीली से आई तो ये कहेगा कि माँ ची तीली में कहाँ से आई अब इसका तो कोई कहा अंत तो नहीं है कहाँ तक पूछता जाए तो उससे रहा नहीं गया भगवान की कृपा रहती है भक्तों पर तो उसने एक काम किया जैसे ही उस तार्किक ने पूछा कि दिए में ज्योति कहाँ से आई उसने फूंक मार कर दिया ही बुझा दिया तो अब वो पूछने लगा तार्किक तुमने दिया क्यों बुझा दिया बोले अब हम तुमसे ही पूछते हैं कि ज्योति कहाँ गई अब तुम बताओ कि कहा गई तो उसने कहा क्या मतलब हम नहीं बता सकते कहा गई बोले बस जहां गई है वहीं से आई थी गई तुम नहीं बता सकते आई हम नहीं बता सकते काहे को परेशान होते हैं इसलिए एक ने कहा इश्क बाले कर गए तय मंजिलें इश्क बाले कर गए तय मंजिलें आकिलों के रास्ते दुशवार थे हृदय हमें वहां पहुंचा देता है भक्ति हमें वहां पहुंचा देती है भाव का बल हमें वहां ले जाता है और इसीलिए श्री सीता जी का जन्म देहाविमानी के यहां नहीं होता देहास से मुक्त हुआ ज्ञानी जब गुरु कृपा से सुमति की भूमि पर विचार का हल चलाता है तो हृदय से ही भक्ति प्रकट हो जाती है और कहते हैं श्री सीताराम जी दो नहीं एक ही है गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न अब बस इसी तरह भक्ति और भगवान दो नहीं हृदय से ही अच्छा भक्ति प्रकट हो गई इसकी पहचान क्या वर्षा होने लगे वर्षा होने लगे और मुझे तो लगता है कि श्री जानकी जी प्रकट हुई तो जनकपुर में वर्षा होने लगी आहा और श्री राधिका जी जहां प्रकट हुई उस धाम का नाम ही वर्षा ना हो गया ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है बागे दुनिया को भी वीराना बना देता है बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल को कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है और प्रेम प्याले जो पिए भर के वो अपनी जाने बिंदु को तो बिंदु ही मस्ताना बना देता है इसलिए भक्ति के बिना वर्षा संभव नहीं जनकपुर में वर्षा हुई तो लोग गाने लगे जय मिथिलेश मैया जय मिथिलेश जय मिथिलेश मैया जय मिथिलेश कृपा राम जा जापर काी भक्ति फली जयेश लली दूर अकाल भयो जब महीसे प्रगति जनक लली मैया प्रगति जनकली पुरवासी सुख पावे पुरवासी सुख पावे गावे गली जनकपुर में आनंद और जब जनक जी को पता लगा बस निश्चय कर लिया जो धनुर्भंग करेगा श्री जी उनके प्रति समर्पित होंगे अब इसमें बड़ा अद्भुत संकेत है क्या जनक जी इसलिए प्रसन्न हो गए कि अब भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा भगवान आएंगे क्योंकि जहाँ भक्ति प्रकट हो जाए वहाँ भगवान स्वयं चलकर आ जाते हैं इसलिए जनकपुर वाले बड़ी अच्छी बात कहते जनकपुर वाले कहते हैं कि हम राम जी को जो देते हैं वो दुनिया में कोई दे नहीं सकता का क्या देते हो राम जी के ऐसे ऐसे भक्त हैं मन धन प्राण जीवन ने करते हैं जनकपुर वाले बोले देते होंगे लोग लेकिन जो हम देते हैं वो कोई नहीं दे सकता अच्छा तो तुम क्या देते हो कहा हम तो राम जी को गाली देते हैं है किसी की हिम्मत जो राम जी को गाली दे एक सखी ने तो कहा मर्यादा पुरुषोत्तम है पुरुषोत्तम को गारी कैसी तो दूसरी सखी बोली गारी बिन ससुरारी कैसी तो राम जी होंगे योगियों के ईश्वर ज्ञानियों के ब्रह्म भक्तों के भगवान पर हमारे तो संबंध ही हैं और इस नाते वे गाली देते हैं किसी ने कहा क्यों एक संत बोले श्री जानकी हमारी बहन है राम जी हमारे बहनोई हम तो राम जी के सार हैं पूरब की बोली में साले को सार कहते हैं कि हम सार हैं किसी ने कहा तुम्हें और कोई नाता नहीं मिला ये नाता मिला जोड़ने के लिए ना मित्र बने ना सखा ना दास ना भक्त न सेवक सार तो वो मुस्कुरा कहते कि हम तो राम जी के ही सार हैं पर राम जी तो पूरे संसार के सार हैं या पूरे संसार में राम नाम एक सार या पूरे संसार में राम नाम एक सार और हमारी संसर को करे हम सारहु के सार इसलिए गाली भी बड़ी मधुर देते हैं एक ने कहा का, का काहे करत अभिमान राम राम लला काहे करत अभिमान राम राम लला काहे काहे करत अभिमान अभिमान न करें, क्या बहुत बड़े हैं तो राम जी को तो अभिमान है ही नहीं तो बुरा काहे लगे बुरा भी तो उन्हें लगता जिन्हें अभिमान हो आप सोचो जून के महीने में किसी को सर्दी लगे और बहुत भयंकर सर्दी लगे तो सर्दी तो है नहीं लग क्यों नहीं तो क्या बुखार है तो बुखार का इलाज करना चाहिए कि सर्दी का इलाज बुखार का किया जाता सर्दी लगनी बंद हो जाता इसी तरह अपमान की सर्दी भी उन्हीं को लगती है जिन्हें अभिमान का बुखार चढ़ा होता है अभिमान का बुखार उतर जाए तो अपमान की सर्दी लगनी अपने आप बंद हो जाए तो राम जी को तो अभिमान है ही नहीं तो उन्हें बुरा भी क्यों लगे सखिया बोली काहे करत अभिमान रघुवर राम लला लेकिन हमारे श्री लक्ष्मण जी को तो राम जी का ही अभिमान है भक्त को तो भगवान का ही अभिमान होता है और इसीलिए भक्त निश्चिंत तो होता है भगवान के रिश्ते पर चमन उजड़ गया कुछ यादगार बाकी है कहीं कहीं पे निशाने बहार बाकी है कैसे कह दूं कि सहारे तमाम टूट गए अभी तो रिश्ते परवर दिगार बाकी है और इसलिए दौलत पे नाज करते हैं कोई शोहरत पे नाज करते हैं हम गुनाहगार हैं मेरे बंदा परवर हम तेरी रहमत पे नाज करते हैं तो लक्ष्मण जी को तो राम जी का ही अभिमान है तो लक्ष्मण जी बोले क्यों ना करें हमारे राम जी अभिमान क्या इन्हें साधारण समझा ऐसा वैसा समझा तो है तो सखिया बोली इन्हें काहे का अभिमान है लक्ष्मण जी बोले ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जन्म जन्मांतर जुग जुगान कल्प कल्पांतर में कभी कहीं किसी को दर्शन हो जाए तो हो जाए बड़ी मुश्किल से मिलते हैं सखिया बोली हाँ ये बात तो सही है लक्ष्मण जी बोले तो इन्हें अपनी दुर्लभता का अभिमान है ये बड़ी दुर्लभ है सखिया बोली लेकिन एक बात है मुश्किल से तो मिलते हैं पर अयोध्या वालों को मुश्किल से मिलते हैं पर अयोध्या वालों, वालों करनी पड़ती हजारों साल फिर कहते हैं अगले जन्म में मिलेंगे और अगले जन्म में चौथे पं तक इंतजार फिर गुरुजी की शरण में गए श्रृंगी ऋषि बुलवाए गए यज्ञ हुआ तब बड़ी मुश्किल से मिले इतनी मुश्किल से मिले तो भी लिखा भाई प्रगट कृपाला ये कृपालो है देखो लेकिन जनकपुर के लिए तो बात उल्टी हो गई बड़े जतन के बाद पुत्र बनी नृपदश रथ गृह आए किंतु जनकपुर समाचार सुनी आ गए बिना बुलाए किंतु जनकपुर समाचार सुनी आ गए बिना बुलाए बनी बैठे मेहमान राम रामला रामा बन बैठ तो बिना बुलाए आए हैं जनकपुर में लक्ष्मण जी बोले ऐसा नहीं हो सकता सखियां बोली होना तो नहीं चाहिए था पर हुआ ऐसा ही है क्या कैसे माने सखिया बोली पास में ही तो बैठे पूछ लो चिट्ठी गई थी अब ये तो लक्ष्मण जी भी जानते कि चिट्ठी नहीं गई थी क्योंकि कहीं नहीं गई थी दीप दीप के भूपति नाना आए सुन हम जो प्रणाना सब सुनकर तो चिट्ठी कहीं गई नहीं थी तो वहां भी नहीं गई थी लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा कि बिना बुलाए नहीं सखिया बोली तो पूछो चिट्ठी गई थी लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा प्रभु कह दो गई थी राम जी बोले झूठ बोले रामो दुवि न भाजते हम असत्य बोले अगर हम असत्य बोलेंगे तो हमारी बात चली जाएगी लक्ष्मण जी बोले नहीं बोलोगे तो हमारी बात चली जाएगी आपके मारे भी बड़ी मुसीबत है कौन से बड़े यज्ञ में बैठे हो गए अनुष्ठान में के गुरु गुरुजी के पास की झूठ नहीं बोलोगे अरे शादी विवाह का मामला हंसी मजाक में थोड़ा बोल दो झूठ के गई थी चिट्ठी गई थी राम जी बोले कह तो दें कि चिट्ठी गई थी पर सखियों ने कहा कि कहाँ है वो चिट्ठी तो दूसरा झूठ बोले तो ऐसी शुरुआत क्यों करोगे झूठ पे झूठ सखिया बोली आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं चिट्ठी गई थी राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी लक्ष्मण जी ने कहा धन्य हो आप प्रणाम है बार बार नहीं गई थी को चले आए नहीं गई थी चिट्ठी नहीं गई थी लेकिन राम जी वचन रचना में तो बड़े प्रवीण हैं लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु क्या कह रहे हो तो राम जी सखियों की ओर देखकर कह रहे थे नहीं गई थी चिट्ठी और जब लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्या कह रहे हैं तो राम जी लक्ष्मण जी की ओर देख बोले नहीं गई थी चिट्ठी आ उधर तो कहीं नहीं गई थी चिट्ठी इधर कहीं नहीं गई थी चिट्ठी अब सखिया बोली मामला क्या है, गई थी कि नहीं गई थी राम जी बोले सही बात बता दे गई भी थी और नहीं भी गई थी कैसे बोले चिट्ठी गई थी गुरु जी के पास और नहीं गई थी हमारे पास महा, महात्माओं को निमंत्रित किया गया था गुरु जी के पास चिट्ठी गई थी और हमको सुनाई पड़ा तो धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल ना था हरस चले के साथा सुनकर आ गए सखिया बोली आए बिना बुलाए तो एक सखी बोली बहन इसका तो अर्थ यह हुआ कि धाम अनेकन हैं सबकी अपनी अपनी गरिमा सख कि विदेहुरी लखिके लघु लागत मोहि सब उपमा अनेक तीर्थ हैं पर जनकपुर को देखकर तो सबकी उपमा छोटी लगती है मिथिलेश से भूप राजेश जहा सबते बढ़ी के मिथिला महिमा मिथिला की महिमा सबसे बड़ी दूसरी सखी बोली नहीं महिमा <avía> मिथिला की नहीं सजनी महिमा मिथिला की नहीं सजनी फिर ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा ये उनकी महिमा है ये मही पृथ्वी जिनकी माँ है उन जानकी जी की महिमा है वे जहाँ प्रकट हो जाते हैं वहाँ भगवान अपने आप दौड़े चले आते हैं और इसीलिए जनकपुर में जानकी जी का अवतार पहले और राम जी का आगमन बाद में जीवन में भी भक्ति का प्राकट्य पहले होता है भगवान का प्राकट्य बाद में होता है इसीलिए और यही लीला जो उधर है वही लीला इधर भी है तभी तो यहाँ प्रेमी लोग गाते हैं राधे अवतार न हो तो तो रसराज विचारो रो तो राधे अवतार न हो तो रसराज विचारो रो तो हो नहीं हो तो कृष्ण अवतार राधे राधे रठे राधे बेले जरा देरा देवाधे जो राधे राधे गावे सो चार पदारथ पावे जो राधे राधे गावे तो चार पदारथ पावे राधे राधे गावे The God.